सिर्गे मिखा को अंधविश्वासी हिंदी रूपांतर नमिता आवरण एवं रेखांकन रामबाबू का एक खरगोश जैसा तुम ठीक ठाक अनुमान लगा सकते हो कि वह पृथ्वी पर सबसे बहादुर खरगोश नहीं था इसके विपरीत अभी तक मौजूद खरगोशों में सबसे ज्यादा कायर था वह हर तरह के तुच्छ हास्यात्पद अंधविश्वासों पर विश्वास करता था और हमेशा इस बारे में चिंतित रहता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और अंत में ऐसा ही हुआ सेक्रेटेल का प्लेन यानी जहाज तेरह तारीख शुक्रवार को एयरपोर्ट से रवाना होने वाला था कोई अंधविश्वासी खरगोश सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तेरह तारीख को शुक्रवार के दिन वो उड़ान भरेगा हर कोई जानता था कि यह अशुभ दिन है लेकिन उसके पास और कोई रास्ता ना था उसने टिकट खरीद लिए थे और बहुत ही जरूरी काम के लिए उसे जाना था सेककिटेल ने टिकट पर छपे हुए नंबर को देखा यह था दो उसने जोड़ना शुरू किया दो प्लस तीन पांच प्लस पांच प्लस तीन तेरह उसे थोड़ी सिहरण महसूस उसने तय किया कि वह उल्टी तरफ से गिनेगा तीन प्लस पांच प्लस तीन प्लस दो फिर तेरह उसने देखा कि उस भयानक नंबर से छुटकारा नहीं जब उसके फ्लाइट की घोषणा हो रही थी यह फ्लाइट नंबर तेरह है और प्लेन का नंबर तेरह तेरह है बेचारा से किटिल चौक प्लेन में अपनी सीट लेने के बाद उसने चारों ओर नजर दौड़ाई फ्लाइट में बहुत सारी सीटें खाली थी बिली बकरा और बकरा सामने थे। एक साथ वे लगभग के बराबर थे। बिली अपनी सफेद दाढ़ी के साथ एकदम विद्वान लग रहा था संभवतः वह बंद गोभी का तो कम से कम था ही बंद दाइनी और खिड़की के पास कंगारू बैठा था वो अपने बच्चे कंगारू के साथ था जो अपनी माँ का प्रतिबिंब था वो अपना सिर बार बार अपनी माँ के थैले से बाहर निकाल रहा था उसके पीछे मोटी सुअरी थी बड़ी मुश्किल से वो अपनी सीट में समा पाई थी जैसे ही वह स्थिर हुई उसने अपना नीला चेनदार बैग खोला और यात्रा के लिए लाए सामान को चबाना शुरू कर दिया सुअरी से एक गलियारी की दूरी पर पूरा वह उन महत्वपूर्ण देखने वाले कुत्तों में से एक था यह कहना मुश्किल था कि वह कितने साल का था उसकी आंखें पनीली थी लेकिन डॉग के हिसाब से वह बहुत सुडोल थी सेटेल जिसकी सीट बहुत दूर नहीं थी ने देखा कि उसके कॉलर में बहुत सारे चांदी के मेडल झूल रहे थे फुक अपनी सीट पर पीछे की ओर झुककर पशु चिकित्सा गैजेट पढ़ने लगा फिर टॉम बिल्ला और किटी आए सेटेल ने टॉम बिल्ला और उसकी मूछों को नापसंदगी से देखा सबसे पहले तो वह काला था और काले बिल्ले अशुभ होते हैं दूसरी बात वो बहुत बदतमीज था वह म्या करता और अपनी पत्नी के कान में जोर जोर से घुरघुरा रहा था जो भी हो वो टॉम को इतना ध्यान देने पर इतरा रही थी जो भी हो वो टॉम के इतना ध्यान देने पर इतरा रही थी शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी और जवाब में घुरघुरा रही थी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रही है तभी इंजन ने घरघराना शुरू कर दिया प्लेन नंबर तेरह तेरह ने धीरे धीरे विमान क्षेत्र से उड़ान भरना शुरू किया अचानक जहाज झटके से मुड़ा और एक छड़के लिए रुक गया जैसे कि उड़ने से पहले उसने गहरी सांस ली फिर दोनों इंजनों ने घर शुरू किया तेजी से आगे बढ़ा और विमान क्षेत्र को नीचे छोड़ दिया दूसरे हवा हाँ में उड़ने लगा जैसे ही प्लेन ऊंचा उड़ता गया इमारतें और विमान क्षेत्र छोटे से छोटे होते गए सेक्रेटरी डर की वजह से जिंदा होने से ज्यादा मरा हुआ था यह उसकी पहली उड़ान थी और अगर उसको उस जरूरी काम में न शामिल होना होता तो कभी भी प्लेन से न जाता ठीक है मैं उड़ रहा हूं अपने दोनों पंजों से सुरक्षा बेल्ट के बक्कल को पकड़कर उसने खुद से कहा अब मुझे इस बात की चिंता करनी होगी कि सही सलामत उतार देगा अगर यह शुक्रवार की तेरह तारीख नहीं होती तो मैं प्लेन में बहुत मजे करता आखिरकार तुम हमेशा दूसरों को उड़ने के बारे में सुनते हो इससे उसको थोड़ी राहत मिली और उसने तय किया कि वह खिड़की के बाहर झाकेगा सच कह रहा हूं उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह नीचे वह सारी जिंदगी उछलता और फुदकता ही रहा था और अपनी नाक के इर्द गिर्द से भरे उसने कुछ भी नहीं देखा था अब प्लेन के बाहर देखते समय अचानक वह पृथ्वी के इतने बड़े अंश को देख सकता था जंगल और मैदान झील और सड़कें यह आश्चर्यजनक अद्भुत नजर था आमतौर पर यह ठीक नहीं है उसने सोचा एक सामान्य गौरैया चिड़िया अपने पंखों को थोड़ा सा फड़फड़ा हर रोज ऐसा दृश्य देख सकते हैं जबकि हम से ऐसा दृश्य तभी देख सकते हैं जब हम प्लेन का टिकट खरीदें। प्लेन में अचानक झटका लगा फिर सहसा उड़ने लगा ऐसा है ऐसा है यह से कि टेलफूस फूसा और अपना सिर घुमाने लगा बेहतर है कि मैं सो जाऊं जितनी जल्दी मैं ऐसा करूँ उतना ही अच्छा होगा वो अपनी सीट पर पीछे की ओर झुका और अपनी आंखें बंद कर ली इस प्रकार टेक लगाकर जब सिकी ने हर छोटी छोटी चीजों पर सोचना शुरू किया तो उसके विचार दिमाग में धुंधले होकर गुत्थम गुत्था हो गए दोनों इंजनों की घुनगुनाट उसे शिथिल बना रही थी एक छड़ को उसे पक्का विश्वास हो गया कि वह सो गया है पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और उसने महसूस किया कि आखिरकार वह सो नहीं सका था व्यवहारता बाकी सभी यात्री बेखबर सो रहे थे आनंद में खराटे ले रहे थे बिली और नैनी बकरे भी सो रहे थे कंगारू और बेबी कंगारू भी ऊंघ रहे थे सुनहरी किटी टॉम बिल्ली के कंधे पर अपना सिर रखकर घुरघुरा रही थी सोरी भी जोर जोर से खराटे ले रही थी वो कोई बुरा सपना देख रही थी और बार बार नींद से चौक पड़ती थी केवल अकेला ही जाग रहा था। अखबार पढ़ रहा था ने खिड़की के बाहर देखा वे साफ नीले आकाश और सफेद बादलों के भारी कंबल के बीच काफी ऊँचाई पर उठ रहे थे जो बर्फ के ढके मैदान जैसा लग रहा था मैं सर्द लगा सकता हूँ की उन सफेद पहाड़ियों पर कूदना बहुत अच्छा रहेगा सेकी ने सोचा लेकिन जल्दी उसने अपना इरादा बदल लिया नहीं मेरे ख्याल से जितनी जल्दी और जितना संभव हो उनके ऊपर उड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा क्या तुम बता सकते हो कि हम अब कहा हैं बड़ है? तरह ने बन से जवाब दिया सेटल उठा और गलियारे में चला गया उसने नॉप को घुमाया और केबिन में घुस गया उसकी आंखों ने जो दृश्य देखा वो बहुत ही भयानक था भालू पायलट नियंत्रक पर मीठी नींद में सो रहा था नींद में वे अपने पंखे चू अपने पंजे चूस रहा था और उसके जोरदार खराटे इंजन को भी मार दे रहे थे उसका विमान चालक गोफर भी टूटने की आवाज हुई लेकिन उनकी नींद में कोई बाधा नहीं पहुंची उसका दिल जितनी, इतनी जोर, जोर से धड़क रहा था जैसे कि वो बाहर आ जाएगा मुझे उन्हें जगाना चाहिए लेकिन उसकी सारी कोशिश हुई उसने भालू को कंधे पर धक्का मारा और गोफर को झकझोरा लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपनी आंखें नहीं खोली जबकि इस दौरान जहाज फूट रहा था डायल के चारों ओर हाथ घूम रहे थे इंजन गड़गड़ा रहा था और किसी भी यात्री को कोई आइडिया नहीं था कि केबिन में क्या हो रहा है बुरे लक्षण ने अपना काम शुरू कर दिया था सेक्रेटेल बुरी तरह थक गया था वो अपनी सीट पर वापस लौटा है, अन्य यात्री भी अब तक जग गए थे उनमें से कुछ खा रहे थे कुछ ताश और चेकर खेल रहे थे हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं हमें कुछ करना चाहिए हमें इस तरह बैठे नहीं रहना चाहिए हम इस तरह बैठे नहीं रह सकते यही सब सोचते हुए सिकिटेल जहाज के पिछले हिस्से में गया और बैग कंपार्टमेंट में झांकने लगा वह क्या था वह यात्रियों के सूट के और बैग के साथ दो पैरा भी थे सभी यात्री आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि सिकिटेल केबिन के दरवाजे पर झुका हुआ है उसने अपने पंजे उठाकर सभी को शांत रहने के लिए कहा वह क्या चाहता है अपने साथी के कान की ओर झुकते हुए किटी भुर भुर एक खरगोश से तुम क्या उम्मीद कर सकती हो टॉम बिल्ले ने घृणा से कहा जल्द उसे अफसोस होगा कि उसने ऐसा कहा सेकिटेल ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और अपने संक्षिप्त भाषण में के अंत में उस कहा डरो मत अभी अपनी सीट पर रहो केवल दो लोग ही कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं क्या यह खतरनाक नहीं है बूढ़े बिल्ली बकरे ने अपनी धारदार आवाज में कहा बोर्ड पर केवल दो पैराशूट है सेकिटेल ने गंभीरता से कहा हम नहीं कूद सकते बकरे ने कहा किसी छोटे को उसका इस्तेमाल करना चाहिए कूदूंगा टॉम बिल्ला चीखा और डर से हकलाने लगा यह तड़ाक से गलियारे के गलियारे में सेकिटेल की ओर पड़ गया घृणित आवाज पूरी तरह उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। सिर से पैर तक काखला न बंद करो किडिल ने कहा टॉम बिल्ला ने अपनी सीट पर वापस जाकर अपनी पूछ को पैरों के बीच सिकोड़ लिया वह किटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था उसे केवल अपनी चमड़ी की फिक्र थी बेचारी किट्टी धीरे धीरे शिशक रही थी वह डर से नहीं रो रही थी बल्कि उसकी टॉम की सच्ची दोस्ती की डींगे मारने में मारने से शर्मिंदा थी जबकि अब यह साबित हो चुका था कि वह कायर है और मुसीबत के समय काम नहीं आया सेकिटेल एक एक करके हर यात्री के पास गया लेकिन सभी ने यहाँ तक कि शुअर ने भी कूदने से इनकार कर दिया ईश्वर करे सब ठीक हो जाए उन्होंने कहा शायद भालू जग जाए हमने उसे जगाने की कोशिश नहीं की लेकिन यह तो पक्का है कि हम कूद नहीं सकते खैर यहाँ पर केवल दो ही पैराशूट है बाकी लोग क्या करेंगे केवल टॉम बिल्ला ही अकेला ऐसा था जो जहाज छोड़ देना चाहता था हर कोई मुड़कर देखने लगा जब वो एक पैराशूट को झपटने के लिए पंजे हिलाने लगा और उस पर चढ़ाने लगा फिर उसने कूदने के लिए आधे खुले दरवाजे से पहले अपना सिर निकाला और जगा नहीं सके भालू के कान में शुगर बड़बड़ाया और बकरा जोर से आया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इस हलचल से उसे मितली आने लगी थी बिल्ली बकरे और नैनी बकरे ने डर से निजात पाने के लिए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था जरा सा भी हिलने में वे डर रहे थे तुम समझ सकते हो कि उन्हें अशुभ होने की आशंका थी सेकेंडेल के हवा में कलाबाजी करने से केवल एक यात्री जो मजा ले रहा था वह बेबी कंगारू था यह समझने के लिए वह बहुत छोटा था कि क्या हो रहा है तभी जब कभी जहाज अचानक से उड़ा भरता या नीचे आता तो वह जोर से चिल्लाता और हंसता था वह सोचता था कि वह झूले में है पुक अभी भी बहुत प्रभावशाली दिख रहा था और अपना पेपर पढ़ना जारी रखा था हालांकि वह पढ़ने का केवल ढोंग कर रहा था शायद वह यह भी नहीं जानता था कि पढ़ा कैसे जाता है और बस पेपर को अपनी नाक के सामने ऊपर करके पकड़े हुए था ताकि वह प्रभावी दिख सके इस दौरान सेकी टेल बड़ी कठिनाई से पायलट बनना सीख रहा था हालांकि स्टॉक को इस बात का श्रेय जाता है कि उसके निर्देश एकदम स्पष्ट थे और अगर सैकिटेल कुछ ठीक भी नहीं करता तो तुम उस पर वास्तव में आरोप नहीं लगा सकते थे हालांकि बहुत से जानवर उड़ सकते हैं लेकिन वह पहला खरगोश था जिसने उड़ान भरी अब नीचे उतरने का समय आ गया था सेकिटेल ने एक बड़ा चरागा देखा और उसका चक्कर लगाया चरा के चारों ओर पेड़ थे लेकिन गरीमत के बड़े बड़े चीड़ देवदार के घने जंगल नहीं थे बस एक तरुण बर्च के पेड़ों का बाघ था फिर भी वे पेड़ थे और जमीन पर लैंड करने से पहले उसे उनके ऊपर से उड़ना था ने अपनी आंखें पेड़ों पर जमा कर स्टेरिंग व्हील को दोनों पंजों से पकड़ लिया वह जानता था कि सब कुछ उसी पर निर्भर तेरह तारीख का शुक्रवार न होता लटके रहो सेल जैसे उतरने को हुआ उसने खुद से कहा सेल लटके रहो एक सौवाज ने पीछे से कहा अब यह तुम्हारे ऊपर है सेकिटेल यात्री फुसफुस आए उसी छपरी सिरे से पंख का एक भाग छू गया जहाज थरथरा रहा था लेकिन गिरा नहीं दूसरा पुल गुजरा एक झटका हुआ फिर दूसरा झटका और चरा के किनारे जहाज एक बहुत बड़े भूसे के ढेर पर रुक गया सेकिडेल ने अंगड़ाई ली और अपनी आंखें खोली कितना आश्चर्यजनक है जहाज लैंड कर गया यात्री रैम से नीचे जा रहे थे काला टॉम बिल्ला और जिंजर किटी सबसे अंत में बाहर निकले वह इधर उधर नहीं देख रही थी इधर से वे गुजरे जबकि उनका उसका मुच्छर साथी अपने सूट से डेल को बार बार टक्कर मार रहा था और इस बात के लिए माफी मांगने की उसे परवाह नहीं थी सेक टेल बहुत चक्का था क्या यह सब सपना था आखिरकार उसने कोई बहुत बहादुरी का कारनामा नहीं किया वह चिल्लाने जा रहा था लेकिन तभी उसे दुर्भाग्यशाली लक्षण याद आ गए यह तेरह तारीख का शुक्रवार था क्या तुम कृपा करके मुझे समय बताओगे उसने भालू से पूछा जो गलियारे से गुजर रहा था और अपने पायलट की टोपी में बहुत सुंदर दिख रहा था तेरह घंटे का धब्बा जहाज नंबर तेरह का पायलट अपनी रूखी आवाज में जवाब दे रहा था उस दिन से सेकिटेल ने अंधविश्वास करना छोड़ दिया और हो गया है हो गया ठीक है हम या नहीं कह सकते कि वह सबसे बहादुर खरगोश था लेकिन अगर हम यह कहें कि वह सबसे बुद्धिमान था तो ज्यादा गलत नहीं होगा फरेबी खरगोश एक बार एक खरगोश के पंजे पर भालू का पैर पड़ गया खरगोश चिल्लाया गया उसे खरगोश के लिए बहुत दुख हुआ उसने कहा कृपया मुझे माफ कर दो तुम जानते हो कि मैंने ऐसा जानबूझ कर नहीं किया है यह महज एक दुर्घटना थी खरगोश ने कहा तुम्हारी सहुभूति लेकर मैं क्या करूंगा तुमने मेरा पंजा कुचल दिया अब मैं फिर से कैसे उचल कूद पाऊंगा भालू खरगोश को उठाकर अपनी गुफा में ले गया उसने खरगोश को बिस्तर पर लिटाया और पंजे की मरहम पट्टी करने लगा हालांकि उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था फिर भी खरगोश चिल्ला रहा था बचाओ ओ मैं मर रहा हूं इस तरह भालू ने खरगोश की देखभाल करनी शुरू कर दी वह उसे खाना खिला था और उसका ख्याल रखता था हर सुबह जब वह जागता तो सबसे पहले यही पूछता आज तुम्हारा पंजा कैसा है कुछ बेहतर है खरगोश जवाब देता मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना दर्द हो रहा है मेरे ख्याल से कल कुछ बेहतर था लेकिन आज पहले से कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है यहां तक कि मैं उठ भी नहीं सकता जैसे ही भालू जंगल की ओर जाता खरगोश अपने पंजे से मरहमपट्टी खोलकर भालू की मांग में चारों ओर उछलने कूदने लगता और जोर जोर से गाने लगता भालू करता मेरी देखभाल लेकिन मेरी हालत है कमाल तकलीफ नहीं है मुझको कोई काम करा लो मुझसे कोई खरगोश पूरे दिन कुछ नहीं करने और चुपचापड़े रहने से आलसी हो गया था वह चिड़चिड़ा हो गया था और बड़बड़ाने लगा भालू तुम मुझे गाजर खिलाओ और कुछ क्यों नहीं खिलाते कल भी गाजर आज भी गाजर पहले तुमने मुझे लंगड़ा बना दिया और अब चाहते हो कि मैं भूख से मर जाऊं मुझे मीठी नाशपाती और सहज चाहिए भालू मीठी नाशपाती और शहद लेने चला गया रास्ते में मुझे लोमड़ी मिली उसने कहा, कहाँ जा रहे हो मिशा तुम बहुत परेशान दिख रहे हो मैं मीठी नाशपाती और शहद लेने जा रहा हूँ यह कह कहकर उसने लोमड़ी को पूरी घटना बता दी लोमड़ी ने कहा यह सब करने की क्या जरूरत तुम्हें एक डॉक्टर चाहिए भालू ने क्या भालू ने पूछा वो मुझे कहाँ मिल सकता है लोमड़ी ने जवाब दिया तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा क्या तुम नहीं जानते कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक अस्पताल में काम कर रही हूँ मुझे खरगेज के खरगोश के पास ले चलो मैं उसे बहुत जल्दी ठीक कर दूँगी भालू लोमड़ी को अपनी मांद में ले गया जब खरगोश ने लोमड़ी को देखा तो काँपना शुरू कर दिया लोमड़ी ने उसे देखा और कहा वह शक्त बीमार है भालू देखो कैसे ठंड से कांप रहा है बेहतर होगा कि मैं उसे अस्पताल ले जाऊं भेड़िया पैरों की बीमारी का विशेषज्ञ है वो और मैं साथ मिलकर खरगोश का इलाज करेंगे खरगोश मांध के बाहर गया और नौ दो हो गया लोमड़ी ने कहा देखा वो कितना जल्दी ठीक हो गया भालू ने कहा हर दिन हम कुछ न कुछ सीखते हैं यह कहकर वो आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया जब से खरगोश उसकी माद में रहने लगा था वह फर्श परिस होता था and rock trust